जीवे खम तुम्हे मृति में साम जम नके नीछा मृदु करम् मृदुकरम <coughs> Dhammo Mangalama. Ketham a hinza sangha mutavo deva vitam naman santi.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 के संबंध में मनुष्य की प्राण ऊर्जा को रूपांतरण करने की प्रक्रिया के संबंध में और थोड़े से वैज्ञानिक तक समझने आवश्यक है गर्म भी विज्ञान है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 चारों और परिभ्रमण कर रही है घूमते हुए अपनी किल पर सूर्य का चक्कर लगा रही है। वो तीसरी गति कुर्सी में वो गति भी काम कर रही है, चौथी गति सूर्य अपनी किल पर घूम रहा है और उसके साथ उसका पूरा सौर परिवार घूम रहा है और पांचवी गति सूर्य वैज्ञानिक कहते हैं किसी महासूर्य का चक्कर लगा रहा है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 जब तो आप काम वासना से भरे होते हैं तो वो ऊर्जा नीचे जाती जब आप आत्मा की खोज से भरे होते हैं तो वो ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती जब आप जीवन से भरे होते हैं तो वो ऊर्जा भीतर की तरफ जाती है और भीतर और ऊपर धर्म की दृष्टि में एक ही दिशा के नाम और जब आप मरण से भरते हैं मृत्यु निकट आती है तो वो ऊर्जा बाहर जाती है। 10 वर्षों पहले तक केवल 10 वर्षों पहले तक वैज्ञानिक इस बात के लिए राजी नहीं थे कि मृत्यु में कोई ऊर्जा मनुष्य के बाहर जाती है। लेकिन रूस के दविडोविच किरलियान की फोटोग्राफी ने पूरी धारणा को बदल दिया किरलियान की बात मैंने आपसे पीछे की है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 उल्टा दिखाई पड़ने वाला यह क्रम इससे बड़ी भूल हो जाती इससे लगता है कि तपस्वी से ताप में उस सुख है तपस्वी शीतलता में उस सुख है लेकिन शीतलता को पैदा करने की विधि अपने चारों ओर ताप को पैदा कर लेना और यह ताप वाह नहीं है।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 उसके चारों तरफ ऊर्जा का जीवंत वर्तुल और विराट से चारों ओर से ऊर्जा की किरण फूल में प्रवेश कर रही है ये फोटोग्राफ अब उपलब्ध है देखे जा सकते हैं और अब तो क्रियाण का कैमरा भी तैयार हो गया वो भी जल्दी उपलब्ध हो जाएगा उसने फूल को डाली से तोड़ लिया सिर्फ फोटो लिया सब स्थिति बदल गई वो जो किरणें प्रवेश कर रही थी वो वापस लौट रही एक सेकंड का फासला डाली से टूटा फूल घंटे भर में ऊर्जा बिखरती चली जाती, जब जाती है, है जब आपकी पखुएं सुस्त होकर ढल जाती हैं वो वही क्षण है जब ऊर्जा निकलने के करीब पांच की पूरी होने लगी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 छह पखरियों के आसपास जो वर्तुल आभा मंडल था आ रहा था तीन पखरिया तोड़ दी वो आभा मंडल अब भी पूरा रहा दो पखड़ियां उसने और तोड़ दी एक ही पखड़ी रह गई लेकिन आभा मंडल पूरा रहा यह दूपिट तीव्रता से विसर्जित होने लगा लेकिन पूरा रहा इसीलिए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 उस पर काम का है और योग ने जिन चक्रों की बात की है वे इस शरीर में कहीं भी नहीं है वे उस ऊर्जा शरीर में इसलिए वैज्ञानिक जब इस शरीर को काटते हैं फिजियोलॉजिस्ट तो वे कहते हैं तुम्हारे चक्र कहीं मिलते नहीं कहा है अनाहत कहा है स्वादिष्ठान कहा है मणिपुर कहीं कुछ नहीं मिलता पूरे शरीर को काट के देख डालते हैं वो चक्र कहीं मिलते नहीं वो मिलेंगे भी नहीं वे उस ऊर्जा शरीर के बिंदु है यद्यपि उन ऊर्जा शरीर के बिंदुओं को कर्शपान करने वाले उनके ठीक समतुल इस शरीर में स्थान है लेकिन वे चक्र नहीं जब आप प्रेम से भरते हैं तो हृदय पर हाथ रख लेते हैं। जहां आप हाथ रखे हुए अगर वैज्ञानिक जांच पड़ताल काटपीट करेगा तो सिवाय फेफड़े के कुछ नहीं हवा को पंप करने का इंजाम भर है वहां और कुछ भी नहीं उसी से धड़कन चल रही है पंपिंग सिस्टम है इसको बदला जा सकता है, अब तो बदला जा सकता है और इसकी जगह पूरा प्लास्टिक का फेफड़ा रखा जा सकता है वो भी इतना ही काम करता है बल्कि वैज्ञानिक कहते हैं जल्दी ही इससे बेहतर काम करेगा क्योंकि न वो सड़ सकेगा ना गल सकेगा कुछ भी नहीं होगा लेकिन एक मजे की बात है कि प्लास्टिक के फेफड़े में भी हार्ट अटैक होंगे ये बहुत मजे की बात है प्लास्टिक के फेफड़े में हार्ट अटैक नहीं होने चाहिए क्योंकि प्लास्टिक और हार्ट अटैक का क्या संभव निश्चित ही हार्ट अटैक कहीं और गहरे से आता होगा नहीं तो प्लास्टिक के फेफड़े में हार्ट अटैक नहीं हो सकता प्लास्टिक का फेफड़ा टूट जाए फूट जाए लेकिन चोट खा जाए ये सब हो सकता है लेकिन एक प्रेमी मर जाए और हार्ट अटैक हो जाए ये नहीं हो सकता क्योंकि प्लास्टिक के फेफड़े को क्या पता चलेगा कि प्रेमी मर गया या मर भी जाए तो प्लास्टिक पर उसका क्या परिणाम हो सकता है कोई भी परिणाम नहीं हो सकता अभी भी जो फेफड़ा आपका दड़क रहा है उस पर कोई परिणाम नहीं होता उसके पीछे एक दूसरे शरीर में जो हृदय का चक्र है उस परिणाम होता।, पर होता है लेकिन उसका परिणाम तत्काल इस शरीर पर निर होता है दर्पण की तरह दिखाई पड़ता है योगी बहुत दिनों से हृदय की धड़कन को बंद करने में समर्थ रहे फिर भी मर नहीं जाते क्योंकि जीवन का स्रोत कहीं गहरे में इसलिए हृदय की धड़कन भी बंद हो जाती तो भी जीवन धड़कता रहता है हालांकि पकड़ा नहीं जा सकता फिर कोई यंत्र नहीं पकड़ पाते कि जीवन कहां धड़क रहा है ये शरीर जो हमारा है सिर्फ उपकरण है इस शरीर के भीतर छिपा हुआ और इस शरीर के बाहर भी चारों तरफ इसे घेरे हुए जो आभा मंडल है वो हमारा वास्तविक शरीर है वही हमारा तप शरीर है उस पर जो केंद्र हैं, उन पर ही काम तप का सारी की सारी पद्धति टेक्नोलॉजी तकनीक उन शरीर के बिंदुओं पर काम करने का है। मैंने आपसे पीछे कहा कि चाइनीज अकुपंक्शर की विधि मानती है कि शरीर में कोई सात बिंदु है जहां वो ऊर्जा शरीर इस शरीर को स्पर्श करता है सातव बिंदु आपने कभी ख्याल ना किया होगा लेकिन ख्याल करना मजेदार होगा कभी बैठ जाएं उघाड़े होकर और किसी को कहें कि आपके पीठ में पीछे कई जगह सुई चुभाए आप बहुत चकित होंगे कुछ जगह वो सुई चुभाई जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा आपके पीठ पर ब्लाइंड स्पॉट थे जहां सुई चुभाई जाएगी आपको पता नहीं चलेगा और आपकी पीठ पर सेंसिटिव स्पॉट थे जहां सुई जरे सी चुभाई जाएगी और आपको पता चलेगा अक्को पंक्शर पांच हजार साल पुरानी चिकित्सा विधि है वो कहती है जिन बिंदुओं पर सुई चुभाने से पता नहीं चलता वहां आपका ऊर्जा शरीर स्पर्श नहीं कर रहा है वो डेड स्पॉट वहां से आपका जो भीतर का तपस्व शरीर है वो स्पर्श नहीं कर रहा है इसलिए वहां पता कैसे चलेगा पता तो उसको चलता है जो भीतर है संवेदनशील जगह पे छुआ जाता है उसका मतलब है कि वहां से ऊर्जा शरीर कॉन्टेक्ट में है वहां से वहां तक चोट पहुंचाती जब आपको अनस्थिर दे दिया जाता है ऑपरेशन के टेबल पर तो आपके ऊर्जा शरीर का और इस शरीर का संबंध तोड़ दिया जाता है जब लोकल अनिस्थेस दिया जाता है कि मेरे हाथ को भर अनिस्थे दे दिया गया कि मेरा हाथ सो जाए तो सिर्फ मेरे हाथ के जो बिंदु हैं जिनसे मेरा तपस्व शरीर जुड़ा हुआ है उनका संबंध टूट जाता है फिर इस हाथ को काटो पीटो मुझे पता नहीं चलता क्योंकि मुझे तभी पता चल सकता है जब मेरे ऊर्जा शरीर से संबंध कुछ हो अन्यथा मुझे पता नहीं चल सकता इसलिए बहुत हैरानी की घटना घटती है और आप भूल ऐसी न करना कभी कभी कुछ लोग सोते में मर जाते हैं आप कभी भूत सोते में मत मरना सोते में जब कोई मर जाता है तो उसको कई दिन लग जाते हैं यह अनुभव करने में कि वो मर गया क्योंकि गहरी नींद में ऊर्जा शरीर और इस शरीर के संबंध शिथिल हो जाते हैं अगर कोई गहरी नींद में एकदम से मर जाता है तो उसकी समझ में नहीं आता कि मैं मर गया क्योंकि समझ में तो तभी आ सकता है जब इस शरीर से संबंध टूटते हुए अनुभव में आए वो अनुभव में नहीं आते तो उसे पता नहीं चलता कि मैं मर गया ये जो सारी दुनिया में हम शरीर को गलाते हैं या जलाते हैं या कुछ करते हैं तत्काल उसका कुल कारण इतना है ताकि वो जो ऊर्जा शरीर है उसे अनुभव में आ जाए कि वो मर गए इस जगह से उसका संबंध इस शरीर के साथ इसको नष्ट करता हुआ वो देख ले कि वो शरीर नष्ट हो गया जिसको मैं समझता था कि मेरा ये शरीर को जलाने के लिए मरघट और कब्रिस्तान और गलाने के लिए सारा इंजाम है ये सिर्फ सफाई का इंतजाम नहीं है कि एक आदमी मर गया तो उसको समाप्त करना ही पड़ेगा आप सड़ेगा गलेगा इसके गहरे में जो चिंता है वो उस आदमी की चेतना को अनुभव कराने की है कि ये शरीर तेरा नहीं है तेरा नहीं था तू अब तक इसको अपना समझता रहा ये अब यदि हम इसे जला देते हैं ताकि तू तु पक्का तुझे भरोसा हो जाए अगर हम शरीर को सुरक्षित रख सके तो उस चेतना को हो सकता है ख्याल ही ना आए कि वो मर गई वो इस शरीर के आसपास भटकती रह सकती है उसके नए जन्म में बाधा पड़ जाएगी कठिनाई हो जाएगी और अगर उसे भटकाना ही हो इस शरीर के आसपास तो इजिप्ट में जो ममीज बनाई गई वो इसलिए बनाई गई थी शरीर को इस तरह से ट्रीट किया जाता था इस तरह के रासायनिक द्रव्यों से निकाला जाता था कि वो सड़े ना इस आशा में कि किसी दिन जीवन उस सम्राट को फिर से जीवन मिल सकेगा तो सात साढ़े सात हजार वर्ष पुराने शरीर भी सुरक्षित पिरािडो के नीचे पड़े उस सम्राट को जिसके शरीर को इस तरह रखा जाता था उसकी पत्नियों को चाहे वे जीवित थी क्यों ना हो उनको भी उसके साथ दफना दिया जाता था एक दो नहीं, कभी कभी सौ सौ पत्नियां भी होती थी उस सम्राट के सारे जिन जिन चीजों से उसे प्रेम था वो सब उसकी मम्मी के आसपास रख दिए जाते थे ताकि जब उसका पुनरुज्जीवन हो तो वो तत्काल पुराने माहौल को पाए उसकी पत्नियां उसके कपड़े उसकी गद्दियां उसके प्याले उसकी थालियां वो सब वहां हो, ताकि तत्काल रिहेबिलिटेट वो पुनर्स्थापित हो जाए अपने नए जीवन में इस आशा में मुमीज खड़ी की गई थी और इसमें कुछ आश्चर्य न होगा कि जिनकी ममीज रखी है उनका पुनर्जन्म होना बहुत कठिन हो गया हो या ना हो पाया हो उनकी अनेक की आत्माएं अपने पिरामिडों के आसपास अब भी भटकती हैं। हो इस भूमि पर प्राण ऊर्जा के संबंध में सर्वाधिक गहरे अनुभव किए थे इसलिए हमने सर्वाधिक तीव्रता से शरीर को नष्ट करने के लिए आग का इंतजाम किया गड़ाने का भी नहीं क्योंकि गड़ाने में भी छह महीने लग जाएंगे शरीर को गलने में टूटने में मिलने में मिट्टी में उतने छह महीने तक आत्मा को भटकाव हो सकता है तत्काल जला देने का प्रयोग हमने किया वो सिर्फ इसीलिए था कि इसी बीच इसी क्षण आत्मा को पता चल जाए कि शरीर नष्ट हो गया मैं मर गया हूं क्योंकि जब तक यह अनुभव में न आए कि मैं मर गया हूं तब तक नए जीवन की खोज शुरू नहीं होती मर गया हूं तो नए जीवन की खोज पर आत्मा निकल जाती ये जो अकूपंचर ने 700 बिंदु कहे हैं शरीर में रूस के एक वैज्ञानिक अदामको ने अभी एक मशीन बनाई है उस मशीन के भीतर आपको खड़ा कर देते हैं उस मशीन के चारों तरफ बल्ब लग लगे होते हैं हजारों बल्ब लगे होते हैं आपको मशीन के भीतर खड़ा कर देते हैं जहां जहां से आपका प्राण शरीर बह रहा है वहां वहां का बल्ब जल जाता है बाहर सात बल्ब जल जाते हैं हजारों बल्बों मशीन के बाहर मशीन आपकी प्राण ऊर्जा जहां जहां संवेदनशील है वहां वहां बल्ब को जला देती तो अब अडामको की मशीन से प्रत्येक व्यक्ति के संवेदनशील बिंदुओं का पता चल सकता है लेकिन योग ने सात की बात नहीं की सात चक्रों की बात की है सात सौ बिंदुओं है योग की पकड़ अकुपंक्चर से ज्यादा गहरी क्योंकि योग ने अनुभव किया कि एक एक बिंदु बिंदु परिधि पर है केंद्र नहीं है सौ बिंदुओं का एक केंद्र है सौ बिंदु एक चक्र के आसपास निर्मित है फिक्र छोड़ दी परिधि की उस केंद्र को ही स्पर्श कर लिया जाए वे सौ बिंदु स्पर्शित हो जाते इसलिए सात चक्रों की बात की प्रत्येक चक्र के आसपास सौ बिंदु निर्मित होते हैं शरीर को छूने वाले इसलिए आपके शरीर का समझ ले उदाहरण के लिए और आसान होगा क्योंकि हमारे अनुभव की बात होती है तो आसान हो जाती है। सेक्स का एक सेंटर है आपके पास यौन का चक्र लेकिन उस यौन चक्र के 100 बिंदु हैं आपके शरीर में जहां जहां यौन चक्र का बिंदु है वहां वहां एरोटिक जोन हो जाती है। जा आपको कभी ख्याल में भी ना होगा कि जब आप किसी के साथ यौन संबंध में रथ होते हैं तो आप शरीर के किन्ही किन्हीं अंगों को विशेष रूप से छूने लगते वो इरोटिक जोन से वो काम केंद्र के बिंदु है शरीर पर फैले हुए और कई बिंदु तो ऐसे हैं कि आपको पता नहीं होगा क्योंकि तो आपके ख्याल में नहीं आएंगे लेकिन अलग अलग संस्कृतियों ने अलग अलग बिंदुओं का पता लगा लिया अब तो वैज्ञानिकों ने सारे इरोटिक पॉइंट खोज लिए हैं शरीर में कहा है इसे आपको ख्याल में नहीं होगा आपकी कान के नीचे की जो लंबाई है वो इरोटिक है वो बहुत संवेदनशील है स्तन जितने संवेदनशील हैं उतना ही संवेदनशील आपके कान का हिस्सा है आपने कान फटे साधुओं को देखा होगा कान फटे साधुओं की बात सुनी हुई लेकिन कभी ख्याल में ना आया होगा कि कान फाड़ने से क्या मतलब हो सकता है कान फाड़ के वो यौन के बिंदु को प्रभावित करने की कोशिश में लगे वो सेंसिटिव है इस पार्ट, वो जगह बहुत संवेदनशील है आपने कभी ख्याल ना किया होगा कि महावीर के कान का नीचे का लंबा हिस्सा कंधे को छूता है बुद्ध का भी छूता है जैनों के 24 तीर्थंकरों का छूता है तीर्थंकर का वो एक लक्षण समझा जाता था कि उसका कान का हिस्सा इतना लंबा हो लेकिन कान का हिस्सा इतना लंबा हो उसका अर्थ ही केवल इतना होता है वो हो या ना हो लंबे हिस्से का प्रतीक सिर्फ इसलिए है कि इस व्यक्ति की काम ऊर्जा बहुत होगी सेक्स एनर्जी इस व्यक्ति में बहुत होगी और यही ऊर्जा रूपांतरित होने वाली है कुंडली बनेगी यही ऊर्जा रूपांतरित होगी ऊपर जाएगी और तब बनेगी वो कान की लंबाई सिर्फ प्रतीक है वो एरोटिक जोन है वहां से आपके काम की संवेदनशीलता पता चलती है आपके शरीर पर बहुत से बिंदु हैं जो काम के लिए संवेदनशील है हर चक्र के आसपास सौ बिंदु हैं शरीर में आपके शरीर में ऐसे बिंदु हैं जिनके स्पर्श से जिनकी मसाज से आपकी बुद्धि को प्रभावित किया जा सकता है क्योंकि वो आपके बुद्धि के बिंदु है आपके शरीर में ऐसे बिंदु हैं जिनसे आपके दूसरे चक्रों को प्रभावित किया जा सकता समस्त योगासन इन्हीं बिंदुओं को दबाव डालने के प्रयोग है और अलग अलग योगासन अलग अलग, अलग चक्रों को सक्रिय कर देता है जहां जहां दबाव पड़ता है वहां वहां सक्रिय कर देता है अक् पंक्चर ने तो बहुत ही सरल विधि निकाली है वो तो सुई से आपके संवेदनशील बिंदु को छेदते छेदने से सुई से छेदने से वहां की ऊर्जा सक्रिय होकर आगे बढ़ जाती वे कहते हैं कोई भी बीमारी वे अकू से ठीक कर सकते हैं और अभी एक बहुत अद्भुत किताब हिरोशिमा के अभी प्रकाशित हुई है और जिस आदमी ने जिस अमेरिकी वैज्ञानिक ने वो सारा शोध किया है वो चकित हो गया उसने कहा हमारे पास एटम बम से पैदा हुई रेडिएशन से जो जो नुकसान होते हैं उनको ठीक करने के लिए कोई उपाय नहीं लेकिन रेडिएशन से परेशान व्यक्ति को भी अकू की सुई ठीक कर देती एटम से जो नुकसान होते हैं चारों तरफ के वायुमंडल में उस नुकसान को भी अकुपंक्चर की बिल्कुल साधारण सी सुई ठीक कर पाती क्या होता है जब एटम गिरता है तो इतनी ऊर्जा पैदा होती है बाहर की वो ऊर्जा आपके शरीर की ऊर्जा को बाहर खींच लेती इतना बड़ा ग्रेविटेशन होता है एटम की ऊर्जा का कि आपकी तपस्व शरीर की ऊर्जा बाहर खींच जाती उसी वजह आप दिनहीन हो जाते अगर पैर की ऊर्जा बाहर खिंच जाए आप लंगड़े हो जाते अगर हृदय की ऊर्जा बाहर खिंच जाए आप तत्काल गिरते हैं और मर जाते अगर मस्तिष्क की ऊर्जा बाहर खिंच जाए तो आप इडियत जड़बुद्धि हो जाते अकुपंक्शर इस खोज में पता चला है कि आपकी ऊर्जा के गति को आपकी ऊर्जा के चक्र को साधारण शिशुल के स्पर्श से पुनः सक्रिय कर देता योग आसन भी आपके शरीर में किन्हीं किन्हीं विशेष बिंदुओं पर दबाव डालने के प्रयोग निरंतर दबाव से वहां की ऊर्जा सक्रिय हो जाती और विपरीत दबाव से दूसरे केंद्रों की ऊर्जा खींच ली जाती जैसे अगर आप शीर्षासन करते हैं तो शीर्षासन का अनिवार्य परिणाम कामवासना पर पड़ता है क्योंकि शीर्षासन में आपकी ऊर्जा का प्रवाह उल्टा हो जाता है सिर की तरफ हो जाता ध्यान रहे आपकी आदत आपकी शक्ति को नीचे की तरफ बहाने की है जब आप उल्टे खड़े हो जाते हैं तब भी पुरानी आदत के हिसाब से आप शक्ति को नीचे की तरफ बहाते हैं लेकिन अब वो नीचे की तरफ नहीं बह रही अब वो सिर की तरफ बह रही सिर शासन का इतना मूल्य सिर्फ इसीलिए बन सका तपस्वियों के लिए कि वो काम ऊर्जा को सिर की तरफ ले जाने के लिए सुगम आपकी पुरानी आदत का उपयोग आदत है नीचे की तरफ बहाने की खुद उल्टे खड़े हो गए अभी भी नीचे की तरफ बहाेंगे पुरानी आदत के बस लेकिन अब नीचे की तरफ का मतलब ऊपर की तरफ हो गया बहेगी नीचे की तरफ पहुंचेगी ऊपर की तरफ ऊर्जा आपके भीतर जो जो जीवन ऊर्जा है उसको तब जगाता शक्तिशाली बनाता न मार्गों पर प्रवाहित करता नए केंद्रों पर संग्रहित करता आज से दो साल पहले चकुस्वाकिया की राजधानी प्राहा के पास एक सड़क पर एक अनूठा प्रयोग हुआ जिसे देखने यूरोप के अनेक वैज्ञानिक इकट्ठे थे एक आदमी है ब्रिटिश लाव कास्का इस आदमी ने सम्मोहन पर गहन प्रयोग किए संभवता इस समय पृथ्वी पर सम्मोहन के संबंध में सबसे बड़ा जानकार है इसने अनेक लोग तैयार किए अनेक दिशाओं के लिए इसके पास एक आदमी है जो उड़ते पक्षी को सिर्फ आंख उठाकर देखे और आप उससे कहें कि गिरा दो तो वह पक्षी तत्काल नीचे गिर जाता है आकाश में उड़ता हुआ पक्षी वृक्ष पे बैठा हुआ पक्षी आप कहीं गिरा दो 25 पक्षी बैठे हुए हैं आप कहें कि इस शाखा पर बैठा हुआ ये जो सामने नंबर एक का पक्षी है इसे गिरा दो वो आदमी एक क्षण से देखता है वो पक्षी नीचे गिर जाता आप कहें इसे मार कर गिरा दो तो वो पक्षी मरता है और जमीन पर तो मुर्दा होकर गिर जाता दो साल पहले प्राहा की सड़क पर जब ये प्रयोग हुआ तो कोई 200 वैज्ञानिक पूरे महाद्वीप यूरोप के इकट्ठे थे देखने को सैकड़ों पक्षी गिरा बताए गए अब पक्षियों को समझा के राजी नहीं किया जा सकता न ही उस आदमी ने अपनी मर्जी के पक्षी गिराए सड़क पर चलते हुए वैज्ञानिकों ने कहा इस पक्षी को तो उस पक्षी को गिरा दिया जिंदा कहा तो जिंदा गिरा दिया मुर्दा कहा तो मुर्दा गिरा दिया उस आदमी से पूछा जाता है और उसका जो प्रधान है काफ का उससे पूछा जाता है कि क्या है राज तो वो कहता है हम कुछ नहीं करते जैसा कि वैक्यूम क्लीनर होता है ना आपके घर में धूल को शकअप कर लेता है क्लीनर को आप चलाते हैं फर्श पर धूल को वो भीतर खींच लेता है क्लीनर खाली होता है और खींचने का रुख करता है जैसे कि आप जोर से हवा को भीतर खींचने लें शक कर ले जैसा कि बच्चा दूध पीता है माँ के स्तन से शक करता है खींच लेता है तो वो कहता है हमने इस आदमी को इसी के लिए तैयार किया है कि उसकी प्राण ऊर्जा को शक कर ले बस वो पक्षी बैठा है उस पर ध्यान करता है और प्राण ऊर्जा को अपने भीतर खींचने का संकल्प करता है अगर सिर्फ इतना ही संकल्प करता है कि इतनी प्राण ऊर्जा मेरे तक आए कि पक्षी बैठा न रह जाए गिर जाए तो पक्षी गिरता है अगर ये पूरी प्राण ऊर्जा को खींच लेता है तो पक्षी मर जाता है इसके चित्र भी लिए गए जब वो शकअप करता है तो पक्षी से ऊर्जा के गुच्छे उस आदमी की तरफ भागते हुए चित्र में आए काफका का कहना है कि ये ऊर्जा हम इकट्ठे भी कर सकते हैं और मरते हुए आदमी को जैसे आज, आज आप ऑक्सीजन देते हैं किसी ना किसी दिन प्राण ऊर्जा भी दी जा सकेगी जब तक ऑक्सीजन नहीं दे सकते थे तब तक आदमी ऑक्सीजन की कमी से मर जाता था काफ का कहता है बहुत जल्द अस्पतालों में हम सिलेंडर रख देंगे जिनमें प्राण ऊर्जा भरी होगी और मरने वाले आदमी को प्राण ऊर्जा दे दी जाए उसकी ऊर्जा बाहर निकल दे उसे दूसरी ऊर्जा दे दी जाए तो वो कुछ देर तक जीवित रह सकता है ज्यादा देर भी जीवित रह सकता है अमरीका का एक वैज्ञानिक था जिसका मैं कल आपसे थोड़ा उल्लेख किया वो आदमी था विलहम रेक आपने कभी आकाश के पास है समुद्र के किनारे बैठ के आकाश में देखा हो तो आपको कुछ आकृतियां आख में ऊंची नीचे दिखाई पड़ती सोच के कि आंख का भ्रम होगा और अब तक वैज्ञानिक समझते थे कि वो सिर्फ आंख का भ्रम है एक डिलूजन है या ये सोचते थे कि आंख पर कुछ स्पार्क्स होंगे विकृत उनकी वजह से वो आकृतियां बाहर दिखाई पड़ती लेकिन विल्म रेत की खोजों ने यह सिद्ध किया कि वो आकृतियां प्राण ऊर्जा की उन आकृतियों को अगर कोई पीना सीख जाए तो महाप्राणवान हो जाएगा और वे आकृतियां हमसे ही निकल के हमारे चारों तरफ फैल जाती उसको उसने ऑर्गन एनर्जी कहा है जीव ऊर्जा प्राण योग या प्राणायाम वस्तुतः मात्र वायु को भीतर ले जाने और बाहर ले जाने पर निर्भर नहीं गहरे में जो कि साधारणता ख्याल में नहीं आता कि एक आदमी प्राणायाम सीख रहा है तो वो सोचता है बस ब्रीदिंग की एक्सरसाइज वो सिर्फ वायु का कोई अभ्यास कर रहा है लेकिन जो जानते हैं और जानने वाले निश्चित ही बहुत कम हैं वे जानते हैं कि असली सवाल वायु को भीतर और बाहर ले जाने का नहीं है असली सवाल वायु के मार्ग से वो जो ऑर्गोन एनर्जी के गुच्छे चारों तरफ जीवन में फैले हुए उनको भीतर ले जाने का है। अगर वे भीतर जाते हैं तो ही प्राण योग है अन्यथा वायु प्राणायाम नहीं है अगर वो गुच्छे भीतर नहीं जाते वो गुच्छे भीतर जाते हैं तो ही प्राण योग है उन गुच्छों से आई हुई शक्ति का उपयोग तप में किया जाता है खुद की शक्ति का चारों तरफ जीवन की शक्ति का पौधों की शक्ति का पदार्थों की शक्ति का प्रयोग किया जाता है एक अनूठी बात आपको कहूं चकित होंगे आप जानकर कि काफ्का किरलियान विलहनरेप और अनेक वैज्ञानिकों का अनुभव है कि सोना एकमात्र धातु है जो सर्वाधिक रूप से प्राण ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करती है और यही सोने का मूल्य इसलिए पुराने जनों में कोई 10,000 साल पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध हैं जिनमें सम्राटों ने प्रजा को सोना पहनने की मना ही कर रखी थी कोई आदमी दूसरा सोना नहीं पहन सकता था सिर्फ सम्राट पहन सकता था उसका राज था कि वो सोना पहन के दूसरों लोगों को सोना पहनना रोक के ज्यादा जी सकता था लोगों की प्राण ऊर्जा को अनजाने अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था जब आप सोने को देख के आकर्षित होते हैं तो सोने को देख के आकर्षित नहीं होते आपकी प्राण ऊर्जा सोने की तरफ बहनी शुरू हो जाती इसलिए आकर्षित होती है इसलिए सम्राटों ने सोने का बड़ा उपयोग किया और आम आदमी को सोना पहनने की मनाही कर दी गई थी कि कोई आम आदमी सोना नहीं पहन सकेगा सोना सर्वाधि लेकर राज है अन्यथा अन्यथा कोई राज नहीं है इस पर खोज चलती हुई संभावना है कि बहुत शीघ्र जो प्रे स्टोन है जो कीमती पत्थर हैं उनके भीतर भी कुछ राज छिपे मिलेंगे जो बता सकेंगे कि वो या तो प्राण ऊर्जा को खींचते हैं या अपनी प्राण ऊर्जा न खींची जा सके इसके लिए कोई रेसिस्टेंस खड़ा करते हैं। आदमी का, आदमी की जानकारी अभी भी बहुत कम है लेकिन जानकारी कम हो या ज्यादा यह उस आधार पर बहुत काम किया जाता रहा है और ऐसा भी प्रतीत होता है कि शायद बहुत सी जानकारियां खो गई हैं लुकमान के जीवन में उल्लेख है कि एक आदमी को उसने भारत भेजा आयुर्वेद की शिक्षा के लिए और उसने कहा कि तू बबूल के वृक्ष के नीचे सोता हुआ भारत पहुंच और किसी वृक्ष के नीचे मत सोना बबूल के वृक्ष के नीचे सोना रोज वह जब तक तो भारत आया छह रोग से पीड़ित हो गया तो सीख आया था आयुर्वेद अब सीखना नहीं है सिर्फ मेरी चिकित्सा करने मैं ठीक हो जाऊं तो अपने घर वापिस लौटू उस वैद्य ने उससे कहा कि तू किसी विशेष वृक्ष के नीचे सोता हुआ तो नहीं आया तब मुझे मेरे गुरु ने आज्ञा दी थी कि तू बबूल के वृक्ष के नीचे सोता हुआ जाना वो वैद्य हंसा उसने कहा तू कुछ मत कर तू अब नीम के वृक्ष के नीचे सोता हुआ वापस लौट जा वो नीम के वृक्ष के नीचे सोता हुआ वापस लौट गया वो जैसा स्वस्थ चला था वैसा स्वस्थ लुकमान के पास पहुंचा लुकमान ने पूछा तू जिंदा लौट आया तब आयुर्वेद में जरूर कोई राज है उसने कहा लेकिन मैंने कोई चिकित्सा नहीं की उसने कहा इससे कोई सवाल नहीं क्योंकि मैंने तो जो मुझे थी कि अब बबूल के भर बचू और नींद के नीचे सोता हुआ लौटा तो लुकमान ने कहा कि वे भी जानते हैं असल में बबूल सकअप करता है एनर्जी को आपकी जो एनर्जी है आपकी जो प्राण ऊर्जा है उसे बबूल पीता है बबूल के नीचे भूल के मत सौन और अगर बबूल की दतून की जाती रही तो उसका कुल कारण इतना है कि बबूल की दतून में सर्वाधिक जीवन एनर्जी होती है वो आपके दांतों को फायदा पहुंचा देती क्योंकि वो पीता रहता है जो भी निकलेगा पास से वो उसकी एनर्जी पी लेता नीम आपकी एनर्जी नहीं पीती बल्कि अपनी एनर्जी आपको दे देती है अपनी ऊर्जा आपने उन्हें देती है लेकिन पीले वृक्ष के नीचे भी मत सोन क्योंकि पीपल का वृक्ष इतनी ज्यादा एनर्जी उड़े देता है कि उसकी वजह से आप बीमार पड़ जाएंगे पीपल का वृक्ष सर्वाधिक शक्ति देने वाला वृक्ष है इसलिए यह हैरानी की बात नहीं है कि पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष बन गया उसके नीचे लोगों को बुद्धत्व मिला उसका कारण वो उस सर्वाधिक शक्ति दे पाता है वो अपने चारों ओर से शक्ति आप पर लुटा देता लेकिन साधारण आदमी उतनी शक्ति नहीं झेल पाएगा सिर्फ पीपल अकेला वृक्ष है सारी पृथ्वी की वनस्पतियों में जो रात में भी दिन में भी पूरे समय इसलिए उसको देवता कहा जाने लगा उसका और कोई कारण नहीं सिर्फ देवता ही हो सकता है जो लेना और देता ही चला जाए लेता नहीं लेता ही नहीं देता ही चला जाता है। ये जो आपके भीतर प्राण ऊर्जा है इस प्राण ऊर्जा को यही आप हैं तो तप का पहला सूत्र आपसे कहता हूं इस शरीर से अपना तादात्म छोड़े। ये मानना छोड़ें कि मैं ये शरीर हूं जो दिखाई पड़ता है जो छुआ जाता है मैं ये शरीर हूं जिसमें भोजन जाता है मैं ये शरीर हूं जो तप जगत में प्रवेश हो सकेगा यही भोग है फिर सारा भोग इसी से फैलता है ये तादात ये आइडेंटिटी ये इस भौतिक शरीर से स्वयं को एक मान लेने की भ्रांति आपके जीवन का भोग फिर इससे सब भोग पैदा होते हैं जिस आदमी ने अपने को भौतिक शरीर समझा वो दूसरे भौतिक शरीर को भोगने को आतुर हो जाता है सारी काम वासना पैदा होती जिस व्यक्ति ने अपने को ये भौतिक शरीर समझा वो भोजन में बहुत रसातुर हो जाता है क्योंकि ये शरीर भोजन से ही निर्मित होता है जिस व्यक्ति ने इस शरीर को अपना शरीर समझा वो आदमी पहला सूत्र तपका ये शरीर मैं नहीं हूं इस तादात्म को तोड़ें इस तादात्म को कैसे तोड़ेंगे ये हम कल बात करेंगे इस तादात्म को कैसे तोड़ेंगे तो महावीर ने छह उपाय कहे हैं वो हम बात करेंगे लेकिन इस तादात्म को तोड़ना है ये संकल्प अनिवार्य है इस संकल्प के बिना गति नहीं और संकल्प से ही तादाद में टूट जाता है क्योंकि संकल्प से ही निर्मित ये जन्मों जन्मों के संकल्प का ही परिणाम है कि मैं ये सब बनोने बच्चों की कहानियों में सब जगह उल्लेख है अब नई कहानियों में बंद हो गया क्योंकि कोई कारण नहीं मिलते थे पुरानी कहानियां कहती हैं कि कोई सम्राट है उसका प्राण किसी तोते में बंद है अगर उस तोते को मार डालो सम्राट मर जाएगा ये बच्चों के लिए ठीक है हम समझते हैं कि कैसे हो सकता है लेकिन आप हैरान होंगे ये संभव है वैज्ञानिक रूप से संभव है और ये कहानी नहीं है इसके उपयोग किए जाते रहे हैं अगर एक सम्राट को बचाना है मृत्यु से तो उसे गहरे सम्मोहन में ले जाकर यह भाव उसको जतलाना काफी है बार बार दोहराना उसके अंतरतम में कि तेरा दिन में ये भरोसा उसका पक्का हो जाए ये संकल्प गहरा हो जाए तो वह युद्ध के मैदान पर निर्भय चला जाएगा और वह जानता है कि को उसे कोई भी नहीं मार सकता उसके प्राण तो तोते में बंद हैं, और जब वो जानता है कि को उसे कोई नहीं मार सकता तो इस पृथ्वी पर मारने का उपाय नहीं यह पक्का ख्याल लेकिन अगर उस सम्राट के सामने आप उसके तोते की गर्दन मरो दो वो उसी वक्त मर जाएगा क्योंकि वो ख्याल से सारा जीवन विचार जीवन संकल्प जीवन सम्भ ने इस पर बहुत प्रयोग किए हैं और यह सिद्ध हो गया कि ये है कि बात सच आपको 30 सीटिंग लेनी पड़ेगी 30 दिन पंद्रह पंद्रह मिनट आपको बेहोश करके कहना पड़ेगा कि आपकी प्राण उड़ जाए इस कागज में और जिस दिन हम इसको फाड़ेंगे तुम बिस्तर पर पड़ जाओगे उठ ना सकोगे तीस में दिन आपको होश पूर्वक आप बैठे हैं वो कागज फाड़ दिया जाए आप वहीं गिर जाएंगे लकवक खा गए उठ ना सकेंगे क्या हुआ संकल्प गहन हो गया संकल्प ही सत्य बन जाता है ये हमारा संकल्प है जन्मों जन्मों का कि ये शरीर में हूं ये संकल्प वैसे ही है जैसे कागज में हूं या तोता में हूं इसमें कोई फर्क नहीं एक ही बात है इस संकल्प को तोड़े बिना तब की यात्रा नहीं होगी इस संकल्प को संकल्प न करें तो भोग की यात्रा नहीं हो सकेगी अगर मुझे यह पता हो कि यह शरीर में नहीं हूं तो इस हाथ में कुछ रसना रह गया कि इस हाथ से मैं किसी सुंदर शरीर को छू ये हाथ में हूं ही नहीं रही। ये तो ऐसे हुआ जैसा एक डंडा हाथ में ले लू उस डंडे से किसी का शरीर छू तो कोई मजा ना आए क्योंकि डंडे से क्या मतलब है हाथ से छूना चाहिए लेकिन तपस्वी को हाथ भी डंडे की भांति हो जाता जैसे वो संकल्प को खींच लेता भीतर की ये हाथ मैं नहीं हूं हाथ डंडा हो गया अब इस हाथ से किसी का सुंदर चेहरा छुओ कि ना छुओ ये डंडे से छूने जैसा हो गया इसका कोई मूल्य ना रहा इसका कोई अर्थ ना रहा भोग की तप कष्ट है ये शरीर मैं नहीं लेकिन भोग का सूत्र पॉजिटिव है ये शरीर मैं हूं और अगर तप का इतना ही सूत्र है कि यह शरीर में नहीं हूं तो तप हार जाएगा भोग जीत जाएगा क्योंकि तप का सूत्र निगेटिव तप का सूत्र नकारात्मक है कि ये मैं नहीं हूं नकार में आप खड़े नहीं हो सकते शून्य में खड़े नहीं हो सकते खड़े होने के लिए जगह चाहिए पॉजिटिव जब आप कहते हैं ये शरीर में हूं तो कुछ पकड़ में आता है जब आप कहते हैं ये शरीर में नहीं हूं तो कुछ पकड़ में आता नहीं इसलिए तब का दूसरा सूत्र है कि मैं ऊर्जा शरीर हूं ये आधा हुआ पहला ना हो तो आप सोचते रहेंगे कि ये शरीर मैं नहीं हूं और इसी शरीर में जीते रहेंगे लोग रोज सुबह बैठ के कहते हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूं ये शरीर तो पदार्थ है और दिन भर उनका व्यवहार यही शरीर सत्य इतना काफी नहीं है किसी पॉजिटिव विन को किसी विधायक संकल्प को नकारात्मक संकल्प से नहीं तोड़ा जा सकता उससे भी ज्यादा विधायक संकल्प चाहिए ये शरीर में नहीं हूं ये ठीक लेकिन आधा ठीक मैं प्राण शरीर हूं इससे पूरा सत्य बनेगा तो दो काम करें इस शरीर से तादात्म्य छोड़ें और प्राण ऊर्जा के शरीर से तादात्म्य स्थापित एम्फेसिस इस बात पर रहे कि मैं ऊर्जा शरीर हूं ऊर्जा शरीर हूं इस पर जोर रहे तो मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूं ये उसका परिणाम मात्र होगा छाया मात्र होगी अगर आपका जोर इस बात पर रहा कि यह शरीर मैं नहीं हूं तो गलती हो जाएगी क्योंकि वो मैं जो शरीर हूं वो छाया नहीं बन सकता वो मूल है उसे मूल में रखना पड़ेगा इसलिए मैंने आपको समझाया क्योंकि समझाना समझाने में पहले यही समझाना जरूरी है कि ये शरीर में नहीं हूं लेकिन जब आप संकल्प करें तो संकल्प पर जोर दूसरे सूत्र पर रहे अर्थात दूसरा सूत्र संकल्प में पहला सूत्र रहे और पहला सूत्र संकल्प में दूसरा सूत्र रहे तप की भूमिका कल से हम तप के अंगों पर चर्चा करेंगे महावीर ने तप के दो रूप आंतरिक तप आंतर तप और वाह तप कहे अंतर तप में उन्होंने छह हिस्से किए हैं छह सूत्र और वाह तप में भी छह हिस्से किए कल हम वाह तप से बात शुरू करेंगे फिर अंतर तप और अगर तप की प्रक्रिया ख्याल में आ जाए संकल्प में चली जाए तो जीवन उस यात्रा पर निकल जाता है जिस यात्रा पर निकले बिना अमृत जितना करेंगे जितना मिटेंगे उतना ही उसी से अपने को बार बार जोड़ते चले जाएंगे जो हम नहीं जो मैं नहीं हूं उससे अपने को जोड़ना मृत्यु के द्वार खोलना है जो मैं हूं उससे अपने को जोड़ना अमृत के द्वार खोल तब अमृत के द्वार की सीढ़ी है सीढ़ियां कल से हम उनकी बात शुरू करें आज के लिए इतना ही पर बैठेंगे पांच मिनट धुन करेंगे सन्यासी उसमें समले